जितनी कल्प अल्प बुद्धि होती है तुच्छ बुद्धि होती उतना सत्य को छोड़कर मिथ्या के तरफ जाएगा और जितनी अच्छी बुद्धि होगी उतना मिथ्या लगेगा और सत्य के तरफ कुर्बान हो जाएगी जितना हम ईमानदारी से सत्य के तरफ झुकते हैं उतना ही सत्य का अनुभव करने के हम अधिकारी बनते ये वचन जब तक रग रग में नहीं घुसते हैं बोलने मात्र से नहीं रग रग में नहीं घुसते तब तक पुराना स्वभाव ही नहीं बदलता <commence thousands> <time> पुराना स्वभाव पुरानी मान्यता अविद्याग्रस्त जो स्वभाव है वही तो दुख देता है अविद्याग्रस्त जो स्वभाव है वही तो दुख देता है एक साल का किया हुआ जब तब एक बार क्रोध करने से नाश हो जाता है। गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया जा अनुष्ठान कर साल भर के बाद आना जब आ रहा था तो अनजान आदमी को भेजा कूड़ा करकट लेके भंगे हरिजन कोई महिला उसने जरा सा वो आया तो सामने आया बांध तो लिया और बदनाश कर गुरुजी का दर्शन किया गुरु महाराज एक वर्ष नुष्ठान पूरु तो, तो थप गय साप हजी गय करे एक वर्स कर बाई ने कहूत नाच कर कचरा ना करं ठोक बाई ए पेहला जो कदाच साप करा नरसदाड़ो भजन कर गुरुजी तो तो, तो कह बेटा पहले तो हमस्ते करत हम आंगड़ी करवा कर हारो वर्ष डाड़ो पीछे फरी तप करा पी ऊपर करंटी ढो दे तो, तो कई नहीं नही मन मार तो मत रोक रोको कह कर तो तो नहीं हूँ छाड़ा मारे तो वचन मानने एक वर्ष अनुष्ठान रचो पचो रही के कदर हे गुरु नाक्य अपन भड़को आ जाए ना बापू ना हम नहीं आम नरे चौथ वर्ष अनुष्ठान करूणी मरीर डोड़ियर कह सकते तो नहीं मारी दर वर्षे तू सा पड़े का तो तो चुप थी हा हे साप क्या सा जगत शू ब्रह्म ब्रह्मदेश तत्व त्याग हित जु मैं कहू मार आम आठो है तो एक उदे हमने। के जो मने एमज आए मार पड़े थे तारी पा पड़े सेवा करे पड़े तारी पे तो तारा तो तारा जे दर्शन करें वो था तो कर एन, एन, तो साफ एडया तू एक थी गये अत्य तो आटल दुख दे से जो इन्हे कंट्रोल न कराए वाए नही तो कितला जन्मो दुख दे अब की बिछड़ी कब मिलेगी जो जाय पड़ेगी दूर अब की बिछड़ी कब मिलेगी जो जाये पड़ेगी दूर अभी जो वृत्ति ईश्वर से नहीं मिली तो फिर तो और योनियो में तो दूर वृत्ति चली जाएगी अब की बिछड़ी कब मिलेगी जाय पड़ेगी घनी पे साप ने का गुरु बीजा आई जता हो तो आप गुरुए तो अजाण मनस ने हरिजन ने मोकलिय आप गुरु समक्ष प्रत्यक्ष अपनी भूल हो तो जरा गोदो मारे तो आप गुरु जी ने दखाड़ी गए जो असो साप शु समझे मूल कारण शु साक्षात्तिमने पांच सौ रूपया था वक्त फोन करे चार पांच मिनीट तो अमेरिका थी पांच छ मिनीट बात करो तो चार पांच सौ रूपया थी जाए ना ये के था फोन कर मुलाकात नई अत्यार बीजा एक व्यक्ति था आठ दस था। था। था। फोन कर पी बात थी एम गई कागल जीवन बदलाई गु फोन पर तारीख टाइम मैं नोधी राखे आमदिवस फोन पर बात थी मैंने जया मैया नहीं हम जाइसू तो हम हम ख्याल आ के आत्माओ है सानिध्य सत्संगे तो जीवन धन्य फोन सवारो न फोन आट गय कर फोन मुकवो पड़ो किड़से नहीं मुको दूर नीस्टन्स हो तो न्यूयोर्क ते तो तो क्या छो हूत आपने दया थी नौकरी बहुत सारी है भारत मे के बोला भी गन, गन भी कर नहीं करवा लगे कई नहीं मैंने एक पहला तो एक नही सकते त्रीट साधना करो तो हूं त्यास एंजलिश लॉस एंजलि रहे वहा एक बगीचा है वहां मैं ठहरूंगा चौदह हजार बीका जमीन है उसमें बगीचा है वो हमारा भक्त का वहाँ ठहरूंगा एक आंधी अब वो कितना है तीन चार हजार माइल दूर है लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क तन चार हजार माइल दूर तो क्यों त्या आ जाऊ तो में सारो तू चिंता ना कर क्या बाहू बदा अपना साधक तो मुको पतल हम कई बीज सूझत नहीं को नशा में खुमा अत्यारीव्र चिंतन थे कैसे बराबर रूबरू बात थी गई दुनिया जुद जुदीज दुनिया में पहंची गई अत्यार घड़ी में तेईम जो मेवो फोन करो अत्यार चिंतन करे जो। के स्थिति फिर तो यंत्र द्वारा आवाज एने साभ अत हूं कहु छु ते फोन करो एनुअल नचिकेता ने गई प्रलोभन मैं सत्य क्या है लग साल साधु ने नोटो न बंडलो आप जूना जाए लेपू आपना तो बीजे घने मैंने तो यू आपो के बस जे आगे इंद्र नु राजू लगे तर नजीक रहता व्यक्तिओ लक्ष्मी प्राप्ति न मंत्र लेवाए अज्ञा मुडो पास स्कूटर में पेट्रोल लक्ष्मी प्राप्ति महत्व ही नहीं जानते बात की इसीलिए रोज मिलता है फिर भी बिखेर देते हैं, गिरा देते फिर बोलते के मौन मत रखो अथवा तो और कहीं जाओ नहीं दर्शन दर्शन बाहर दर्शन रोज बाहर का घूम खाते दर्शन दर्शन तो क्या मेरी मान्यता हम छोड़ूंगी नहीं मेरी पकड़ हम छोड़ेंगे नहीं और आपका समय कीमत समझेंगे नहीं ऐसा चलता है आई वड़ी बाहर अडी बार्दा केंख समयो भगवान को रो छ हलापाल कोई वड़ी समझाये बार बस वीचार ढीलो साधना ढिलो मान छान रिना कोई अज्ञानी मूर्ख माई का छोकरी बहकाये अस बहकिल मु माफ़ी और को मन में थे कि वन्यू वन्यू इसको बोलते करम लेडी जैसे हाथ में मक्खन का पिंड आए उसको छोड़ के और छाछ चाटे ऐसे ही साधना का अवसर जीवन में आए और उसका त्याग करके और फिर संसार की छाछ चाटने जावे उसको करम लेधी बोलते पंचदशी ग्रंथ में और शास्त्रों में आता कर्म लेडी ब्रह्म ज्ञान की जगह छोड़कर ब्रह्मचिंतन छोड़कर एकांतवास छोड़कर जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर पद छोड़कर और पटावाला की नौकरी ढूंढे तो क्या है उसकी बेवकूफी का आखिरी है कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति पद छोड़ देवे और भारत में पटावाला की नौकरी करने को आवे तो कैसा मूर्ख है कि नहीं आर्थिक दृष्टि से बेवकूफी उसकी ऐसे ही जो आध्यात्मिक चिंतन आध्यात्मिक ध्यान भजन एकांत मौन वो रास्ता छोड़कर जो ओ, और रास्ते जा रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जंतर मंतर, नौकरी धंधा वो तो, तो मूर्ख हैं। उनको कर्म लेडी कहा जाता है जगह ठारणी आज ही कर लू आज हूं कर लू पंच करम ले समर्पित स्व को अहम को समर्पित करके सत्य को पा ले तो एक मकान था करोड़पति मिनिस्टर पुयानंद महाजे पुछे उतना अकल नहीं कदर नहीं सत्य पाने की तो अपनी झुपड़ी बनाऊंगा अपना कम कमरा बनाऊंगा फिर रहूंगा फिर नौकरी करूंगा जीवन घस डालेगा बर्बाद हो जाएगा लग गए तो लग गए ईश्वर के हो गए तो हो गए भिखान शादी किया था तब भी ऐसी ईश्वर के हो गए कि प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग जवाहरलाल जैसे इंदिरा जैसे लोग उनकी दुआ पाकर धन्य हो गए इतना परमात्मा का सामर्थ्य भरा है हम लोगों के सब के चार पैसे की तल पापड़ी बेचने चले गए छह पैसे की मजूरी करने चले गए या तो इधर रहे तो गप सप में समय बर्बाद कर दिया आलस में समय बर्बाद कर दिया तो बात यह है कि उसकी कदर नहीं है उस परमात्मा की माता नहीं जानते है नहीं तो कहीं करवा की जरूरत नहीं फ्लोरिडा को आग लगाओ अमेरिका को आग लगाओ ईश्वर के साथ तुम्हारी एकता हो गई तो प्रेसिडेंट रुजवेल अमेरिका के राम तीर्थ के दर्शन करने गए चलकर और फिर जाकर पत्नी को बताया कि आज मेरी लाइफ में जो मुझे मिला है ऐसा कहीं नहीं कभी नहीं साक्षात ईसा मसीह ईसा के बारे में तो सुना था लेकिन ये तो आनंदित ईसा है और यहाँ वही राम तीर्थ उसको बोलते मफत नुखाई अमेरिका का प्रेसिडेंट रुजुअल दर्शन करके धन्य हो गया लेकिन यहाँ के पंडित राम तीर्थ को देखकर जलते थे जल करते कदर नहीं थी समझ नहीं थी ब्राह्मण तो है पंडा तो है राम तीर्थ सत्य का उद्देश्य दे देते कि क्यों हाँ बुंगड़ा से करो जो शिवो हम सो हम आत्मा को कंपाल पंडो को नहीं देखता था हर इंसान है तो ईश्वर का रूप लेकिन बेवकूफी का पाठ अदा कर रहा है है तो शहनशा लेकिन कंगाल का सा लेकर घूम रहा है है के लिए है तो आनंद का सागर लेकिन एक बूंद पानी के लिए एक जरा सा हर्ष सुख के लिए मारा मारा घूम रहा है तो नचिकेता को यमराज मिल गए तो नचिकेता को यमराज ने कहा ये ले ले वो ले ले, ले लेकिन ब्रह्म ज्ञान मत ले उन्हें नहीं जाऊंगा तो ब्रह्म ज्ञान ऐसे वो साधु को मिल गए नेपाल के एक पुराने सन्यासी गुफा में ले गए बंडल भरे हुए ले लो ये नहीं मरना सीखना है है अब इतना कहा है। अभी तो थोड़ी देर सुना बात तो साथ सुनाची अभी मैं उठूंगा फिर दस मिनट के बाद कितना असर होता है वो देखना आप लोग आटल लो बढ़ कहू आ सापनी बात कही पहली बात कही पची आप के महत्व आप जुवे ते कथाओ एक बार नहीं थी असर नहीं होती नहीं तो आदमी बस ऐसा बदल जाए कि दो महीने में एक, दो दिन में बदल सकता है, अरे एक चोट लगी तो बदल जाते लोग तुलसीदास को पत्नी की जरा सी चोट लगी बदल गए कहा क्या पत्नी ने जरा सा मैणा मारा और क्या तो मैणा भी अच्छा है हिताबह है हाड़मास आटल बढ़ो चूथे चामा करता अर्धी प्रीति भगवान में तारा बेड़ो पार से जता रह सत तुलसीदास बनी गया प्रार्थना कर प्रभु तू मारो सत बना पा रड़िया सत बनवा पुण्य ही नहीं तो तारा सतना घर ना दास बना दे पा रड़ा जंगल सत नो दास सत ना सेवक एमा कई पुण्य ही हो तो सतवा मे आ बागा ने तो सत्या नहीं अभागा के सेवा सेवा तो कम कम से संतनी ना कर तारा भक्तना दास ना नकू तो कम से कम प्रभु तारा भक्तना भक्त नारा भक्त मैं गाय बना दी थी ए बाने मारू दूध तारा भक्त सेवा घर गाय बनव कोई जेवा पुण्य हूं तो काम ही कूटीज आ घरा प्रेरित पत्नी सासरी मैके मैक गय बारी कूदी मल्वा हूं तारा भक्त न घर गाय बनी सकू प्रभु मारू पुण्य नहीं कम से कम हम तो एटलू तो कर करजे मने तारा भक्त घर तो ना घोड़ो बना देजे तारो भक्त दर्शने जैसे सत्संग करने जैसे सेवा स्वीकार फरी पा गया तारा भक्त घर ना घोड़ो बनवा पुण्य नहीं हम पुण्य हो ना हो तारा भक्त न घर मैं कूतरो तो जरूर बनावे कि ए दृष्टि पड़ स हाथ नु एठ जूठ खावाप कपाशे पी भगवान तो रे जी के कूतरोना घोड़ो शू बना सत तुलसीदास मना लगन छे तो महाकुटिली पत्नी नो एक वेण लागू एक बान लागू महामूर्ख महाकवि कालिदास भक्त न घर मैंने गाय बना दी थी ए बाने मारू दूध तार भक्त सेवा फरी पाचा रक्त न घर गाय बनव कोई जेवा न्याय तो कामी कूटील आंधरा काम प्रेरित थी सासरी गये बारीकूद प्रभु मारू पुण्य नहीं कम से कम हम तो एटलू तो करजे मैंने तारा भक्त घर ना घोड़ो बना देजे तारो भक्त दर्शने जसे सत्संग करने जैसे तो स्वीकार फरी पाचा राजा के ना तारा भक्त न घर ना घोड़ो बनवा पुण्य नहीं अबे पुण्य होए के ना होए हो तारा भक्तना घर मने कुत्रो तो जरूर बनाने दृष्टि पड़ सूठ जूठू खावा पाप कूतरोना लगन छे तो एवं तो जाए महाकुटिल पत्नी ना एक वेण लगे एक बाण लगे एक महामूर्ख महाकवि का कालिदास थी गया पत्नी नु मेणू मार पत्नी नु मेणू महाकवि कालिदास ने जन्म आप देख गुरु ने हजार मेणा मे तो असरपति हजार तो वाल मे तो असरपति मूल शू त्या बारूद अंदर बारूद होने तो भड़का होता है बारूद नहीं है इसीलिए चमक नहीं आती मारूत हो तो आदमी लग पड़े बस करके दिखा दी यहां पहुंच के दिखा दे प्रतिकूलता था कि सारू जाऊ तुम्हारे इस मन को विचार को निराम था कि बस तो जनता नगर रहू छू मु तो डीसा रहू छू जाओ सब रह रहे हैं तुम भी रह लो फिर सब जो होगा उनके साथ तुम्हारा भी होता रहेगा भोय सु मारू उपर थी मारू मार एट करता हरि बजे तो कर ना लेकिन हरि प्राप्ति का एम नहीं है उसी तकलीफ होती का लक्ष्य नहीं है इसीलिए समय बर्बाद होता है अपना तो समय बर्बाद होता है गुरुओं का समय भी बर्बाद करते है सगवड़ रसवाड़ा नहीं बीजे लाइट गुरु कर फ साक्षात्कार तो मार्गे चालो ए भी नहीं करवाद जीव हो, तो शू तकलीफ पड़े तो पूछ खु वतावरण छूती जगह अहिया क्या चकलानी रहे लोग एक रूम हो रूम हो हाथ मनस रहता है दिलीप एवं चालीस टका पचास टका एक रूम छत मनस अत्यारीज तो एक रूम हैूमगर अत्यारूम बीजा साधक बहन बेसे रहे एक जगह बे त्रन थे तो फावे त्या एक रूम में मम्मी पप्पा भाई आखो मेहमान साधना नहीं थी अहिया रोचो तो दिखाई थे साधना नहीं थती रोसो तो ये भी खबर नहीं पड़े के साधना नहीं थती हेमाज रचा पचा रह इधर आने से लगता है कि साधना नहीं होती है हमारी ये गलती है वहां जाओ तो गलती वालों के बीच जाओ तो पता भी नहीं चलेगा के गलती है उधर तो मान मिलेगा क्योंकि यहाँ की पुण्य है उधर जाने से ऐसा नहीं है कि आपको गलती महसूस होगा नहीं उधर जाने से तो आपको लगेगा कि अच्छा हो रहा है उधर तो और लोग मान देंगे इधर का जो संयमी जीवन है पवित्र जीवन है थोड़ा बहुत कुछ अच्छे संस्कार है तो उन मूर्खों के विलासियों के बीच जाओगे तो आप तो ऊंचे लगोगे और लपसणी के समय लपसते समय थोड़े वो लगता है कि हम लपस रहे हैं फिरते समय तो मजा आएगा उधर तो डे पांच दाड़ा पंद्रह दाड़ा जाओ ना घर तो बहुत सारू रहे बता मान आप पीछे जय पुण्य थोड़ा खर्चा पास अशांति चालो बापुभ तो गाड़ी चालू राव दस वक्त जाओ साक्षात्कार कर जाओ साप ने काी जाओ त्या जाओ सुखे थी रहो नहीं तो त्या मार त्या शत्रु बनाई आपसे साप बैठो त्याु बना शत्री गो गे जगह जाओ जाओ तुख तो मूज ज्यादी अविद्या चकला बनवा तो ये झगड़ा है कागड़ा बनाते क्या क्या गल्फो फेको खाव पड़े कोई खूब खुश थोड़े मरेला जानवर ढोर पड़ा खावा तड़पता झगड़ता बोलो गिद लड़ते हैं मरे वो मस्क लिये कुत्ते भी लड़ते ऐसा कोई दुख नहीं जो अज्ञानिको प्राप्त न हो ट बनता है पत्थर में फिर भी दुख सहता है मकोड़ा बनता है दुख सहता है चिड़िया बनता है दुख रहता है कबूतर बनता है दुख रहता है वृक्ष और पौधे बनता है घास चारा बनता है ऐसे से काटा जाता है कितना दुख है हर जन्म में राम जी गंगा गंगोत्री से गंगा चले गंगा सागर तक उसके कण तो गिनने जा सकते रहती के लेकिन अज्ञानी को कितने दुख पड़ते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं विज्ञान को मिटाने के लिए आत्मज्ञान पाने के लिए तड़प होनी चाहिए तड़प नहीं बोलो हवारा गर्दी का आदमी गपशप में समय गवाता है जो जिज्ञासु है भक्त है साधक है उसको तो फुर्सत ही नहीं फालतू तो बात करने की कौन क्या करता है वो देखने की भी फुर्सत नहीं कैसे मिले बस उसकी तरफ होती वो तो थोड़ा मानू बीरा ने पा के दिखाया चुंडाला रानी ने ज्ञान पाके दिखाया, दिखाया। अरुंधति ऋषियों के साथ बैठ के दिखाया ऐसी महान बन गई वशी आदि जो ऋषि थे सप्त तो ऋषियों में अरुंधति का नाम है ऐसा करके दिखाया था। ऐसे महान व्यक्तियों को आदर्श बनाना है कि हल्के गिरे हुए व्यक्तियों को देखकर अपने को गिराना है गुरु को देखो जरा बाप का एक थप्पड़ मिला तो ऐसा वैराग जगा कि अभी तक अटल पद भी देखते प्रहलाद के देखो बाप इतना रोकता था तभी भी लग पड़े मीरा को देखो पति इतना रोकता था सब भी लग पड़ी शबरी को देखो फेरे फिरते फिरते अल मुआ तो सांधी शादी कर नाम साई मारों ने मिट्टन माइटन समझाओ जैन जी ने समझाओ के सब समझा दो आखिर तो मौत से तो तुम बचा नहीं सकते जो मौत से नहीं बचा सकते उसकी बात में दम भी क्या है चबरी चल पड़ी तो चल पड़ी तो गुरु के आश्रम में भी बड़ा विरोध हुआ भील जाती की थी और उस जमाने में स्त्री आश्रम में रहे बड़ा खतरनाक आजकल तो बड़ा हो गया है छूटछाट का जमाना आजकल तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं नहीं तो ऋषि मुनि के आश्रम में महिलाएं जाए थे उपकघंटा तो का विषय हो गया था फिर भी मतंग ऋषि के चरणों में लगी रही लगी रही लोग क्या कर क्या कर बोलते रहे अपमान करते रहे लगी रहे गुरु ने कहा कि तुझे भगवान मिलेंगे सोलह वर्ष की शबरी गुरु के दो वचन पकड़ के बैठी तो बैठी अस्सी साल की हुई आंखें दिखता नहीं टेक टेक के जंगल में जाती बेर चुन के आती और दिन भर इंतजार करती शाम को बेह बांट देती फेंक देती दूसरे दिन फिर जाती कैसा खमीर कैसा दृढ़ता है है। दो वचन मतंग ऋषि ने कहा बेटा मारू शरीर नहीं रह छता हाजरी समझे जे। बुहारे चोखू रा गुरु जी बैठा गादी तू वर्त तारे त्या करके गुरु ने प्राण छोड़ दिए रोय नही प्राण छोड़ दिए यहाँ तो बहार जा रहे है तो एरोप्लेन पे हूँ फिर मानते क्या है जो कहे वो तो मानते नहीं और जब बाहर जाते तो रोते वक्त खायदा गाल मनी आज्ञा मनी बुध ये आज्ञा मे तह के सुठो लगे वह आज्ञा हो जे तो इच्छा पूरी थी तुम्हारी इच्छा पूरी करने से तुम्हारा कल्याण नहीं तुम चाहो साई इधर रहते रहे इच्छा पूरी हो गई कल्याण हो गया नहीं तुम्हारी इच्छा से विपरीत हो और तब भी तुम्हें संतोष है तुम मान चाहते और मान मिला तो क्या बड़ी बात अपमान हो गया और वो ही आनंद बना रहे ना दो के गुरु का दर्शन करने जा रहे और ऊपर हरिजन माई का करंडिया आ गिरा और तब प्रसन्नता रहे तो सांप गया हमने संचालक ने भी छे बाकी का सब सदगुण आ जाएगा अपने आप सब कल्याणकारी लक्षण आ जाएंगे संसार की नश्वरता का विचार करे और ईश्वर की महत्ता का समझिए तो ईश्वर पाने में महत्व तो बुद्धि हो जानी चाहिए और संसार की पोल खुल जानी चाहिए बुद्धि में फिर जो भी होगा अच्छा हो जाएगा फिर आप रोटी खाओगे तो प्रसाद हो जाएगा आप जो भी काम करोगे सेवा बन जाएगी क्योंकि ईश्वर के लिए कर रहे ईश्वर प्राप्ति का एम बन जाएगा न तो सदगुण अपने आप आने लगेंगे जो भी महान हुए हैं उनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, तभी महान हुए नहीं तो नहीं हुए चाहे आए किए बने तो छा थो कहीं ना कहीं सांभवा मड़े ने करो। वे खारू खार ना ए कोई वक्त शिष्य ने अपे भी नहीं बीजे भिक्षा मागवा जवा नहीं जताष्य आश्रम रहता था अत्यारे हूँ जाऊ पोचा पोचा मनसो ने काय रजाई पाश्चात जगत नो प्रभाव ना स्टीम स्टीमरो जाता होड़का स्टीमरो पची थे जमा स्टीमरो ना था। तो पाश्चात्य हिलचाल जगत अमरीका तो नहीं जड़ीज ना अमेरिकन अमेरिका बसो अर्स बसो पांच वर्ष तो वक्त तो आज हजार बसोर वर्ष पहला नारदा जाए, नारद जाए कृष्ण ने कहता था कई नई बोले अमेरा नाम ना प्रचार करें लोगमिक मार्गे वाली कृष्ण कन्या लाल महिमा बताई ना अमेरने हाम पड़े पथरा लाइ ग्वापो साथ जाओ तो ही साथे नाचूने छो, में, वो नही छोड़ियों नाचव नहीं खेचो ते बहुत केव से कम अज्ञा मूर्खाओ समझी नके मामो विरोध तो शास्त्र सा कृष्ण ने महिमा न पक्ष सा था, ए, ए कितलू, कितलू बोलता था। थोड़ी तो दिव्य ज्ञान दिव्य क्षमता एमक्ष पे ने दिव्य ज्ञान ने दिव्य क्षमता नजर नए इमने तो शरीर करे उपर नजर हो विरोध तो छता सुदामा अर्जुन सत्यमा जामती रुक्मणी बीजे बेहन कोई हटिया नहीं ग्वासिया आटो बहुत कोई कस्या दृढ़ता व्यक्ति अत्यारे विरोध था भाई परमात्मा तत्व के प्रति इतना आकर्षण नहीं है जगत की नश्वरता का पोल हम लोग नहीं जानते है जगत दे से रूपया डॉलर बीजू तीज एन आयो किस बहु है आई हे लॉट ऑफ मनी बापू जी बट देर इज नथिंग नथिंग इन मटेरियल लाइफ आई वोट मीट यू के तो तो योगी जाके क्यार थी? क्यारे कीधु भोरे आम पा आप भारत में महापुरुष थे कि आगे वही रागे कहीं प्रफुल प्रफुल्ल प्रफुल कम्पेरिजन में प्रफुल सारे राजा महाराजा होता है एम आगे एमन त्याग शू गोपीन पेरी भिक्षा खाई रूकू सूख जंगलों में पड़ा रहता। दो चे। प्रफुल प्रफुल बसो गांव सुधी तो जहाँ कूटुंबी रहता हो त्या ना पीवायम था अत्य भले मूर्खाओ नजर मांगे प्रफुल प्रफुल, प्रफुल। लेकिन ते पहला जमा साधक आग प्रफुले शू अनंत ब्रह्मांड का स्वामी उसके मिलना है तो फिर ये क्या खिचड़ा चार गालियों कहते भाई युद्ध बाहर थी नहीं तो नहीं विरोध हो हो में है विचार मन बीज बनना चाहे तो वृक्ष सकता गाल तुझारू तुझा बारोध कर जैसे शुद्ध मणि कीचड़ में रखते तो उसका क्या बिगड़ता है उसको लगता है क्या कीचड़ कीचड़ घुसेगा क्या मणि में यार ऐसे जिसने स्वरूप को जान लिया ऐसे ज्ञानवान को कुछ नहीं उस ज्ञानवान में जैसे मणि में कीचड़ नहीं घुसता ऐसे उस ज्ञानवान में कोई संसार का दोष घुसता नहीं क्यों केवा सरदार पूरण सिंह और एन एस नारायण रहते थे बड़े अच्छे श्रद्धालु थे घर छोड़ा तब के उनके साथ ही थे सब कुछ लुटा दिया उनके पीछे और फिर भी उनसे विरोध करते थे कभी कभी बाद में खूब रोए कि अरे को ने इस बात का हमने ऐसा व्यवहार किया ऐसा व्यवहार किया रोते थे बाद में उनकी पुस्तक पढ़ो तो क्योंकि हमने ऐसी गलती उद्दंडता की और स्वामी जी ने हमको ऐसे माफ़, राम तीर्थ के साथ ज्ञानी के साथ जब आदमी कोई भी अनुचित व्यवहार करता ज्ञानी तो विशाल हृदय से माफ कर देते लेकिन समय पाकर जब अपनी योग्यता बढ़ती न तब पता चलता कि हम कितने अंदर वालों बुझा है मस्तबुज अगर पाप बढ़ जाए जड़ता आ जाए तो असर नहीं होगी तो कालांतर में जब पाप कट जाता है ना तब पता चलता करे तड़ग्रंथ टूटने के बाद फिर गुणों का जो व्यवहार जो व्यवहार होता है गुणों में होता है तीन गुणों में फिर वो गुणों का व्यवहार असर नहीं करता कैसे अग्नि में तपा हुआ सोना फिर कीचड़ में डालो तो क्या उसको काट चढ़ता है क्या ऐसे ही ज्ञानवान हो गया गुणातीत हो गया फिर गुणों का व्यवहार उनको कुछ नहीं कर सकता स्वरूप में इसलिए कृष्णन आते हैं तो कोई हरकत नहीं और राम मर्यादा दिखा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं अपने स्वरूप में दोनों एक और जी कर्म कर रहे हैं एक ही माँ के तीन बेटे तीनों ब्रह्मज्ञानी दत्तात्रेय चंद्र और दुर्वासा दत्तात्रेय सत्तो प्रदान एकदम विरक्त चंद्र रजो प्रदान एकदम विलासी बिलास दुर्वासा तमो प्रदान एकदम क्रोधी लेकिन तत्वों में तीनों एक देख तो जैसे वृक्ष का फल गिरता है तो फिर नहीं लगता ऐसे एक बार ज्ञान हो जाए तो उसको संसार के वृक्ष में चिपकना नहीं कर्मो में वो चिपकता नहीं कर्ता वो दिखता है चिपकता नहीं पत्तों के बीच फल लगा है डालों के बीच फल पड़ा है लेकिन एक बार वृक्ष से निकल गया फिर चाहे डालियों टहनियों के बीच पड़ा हो स्वतंत्र है फल हम्म ऐसे ही एक बार परमात्मा का साक्षात्कार हो गया फिर चाहे घोर व्यवहार में संसार में डूबा हुआ ज्ञानी जी फिर भी कुछ नहीं ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने हैं हे ज्ञान अपने कितने भाग्य है कि इतना ज्ञान सुनने को तो मिलता है ऐसी शोभा साबरमती का किनारा ऐसा शांति आत्मज्ञान ये भी कोई पुण्या है क्यों गणेश जी अभी विमान आ जाए स्वर्ग में ले जाने वाले तो भी इतना पुण्य नहीं है स्वर्ग पारने से भी इतना पुण्य नहीं है इतना पुण्य छोटा पुण्य होता है तो स्वर्ग मिलता है बड़ा पुण्य होता है तो ब्रह्म ज्ञान मिलता है निवासनिक तक ज्ञान ही होता है इच्छा रहित पुरुष जो है उसको जो मन में शीतलता होती ऐसी शीतलता तो हिमालय में भी नहीं